लेकिन उसने उसी दिन अपने पिता की लाश के सामने खा ली थी कि कुछ भी हो जाए अब वो अपने खुद से वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस को हासिल करके ही रहेगा तभी से कर्ण बख्शी अपने पिता की ही तरह स्टाम्प कलेक्ट करने का दीवाना हो गया था वो कोई भी स्टाम्प हासिल करने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार रहता था लेकिन उसकी नजर सिर्फ महारानी विक्टोरिया की उल्टी छपी फोटो वाले स्टाम्प पर ही थी क्योंकि इस स्टाम्प की कीमत अब वो समझ चुका था और चूंकि इसी स्टाम्प की वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी इसीलिए इसकी कीमत उससे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता था समय बीतता गया और करण बख्शी अब अपने पिता की उम्र का हो गया था लेकिन अभी भी उसकी तलाश खत्म नहीं हुई थी अभी भी वो पागलों की तरह महारानी विक्टोरिया वाले स्टाम्प की तलाश में भटकी रहा था इसी बीच उसने कोई ढंग की नौकरी भी नहीं की और ना ही अपना कोई स्थायी घर बनाया वो यूं ही इधर उधर भटकता रहा करण का शुरू से ही म्यूजिक और कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट था इसलिए अक्सर वो किसी ड्रामा कंपनी में एक्टर के रूप में काम भी कर लेता था लेकिन उसका मेन फोकस को ढूंढने पर ही था कहते हैं कि जो इंसान खुद की मदद करता है भगवान भी खुद उसकी मदद में उतर आते है कुछ ऐसा ही हुआ करण के साथ एक दिन अचानक से उसे खबर लगी की वो जिस स्टाम को खोज रहा है वो इस वक्त मुंबई के ब्लैक मार्केट यानी के चोर बाजार में बिक रहा है यहाँ पर उसकी खरीद फरोख चल रही है तभी से करण ने मुंबई के ब्लैक मार्केट चेन पर नजर रखनी शुरू की काफी दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता लगा कि ये स्टाम्प बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम में रखा गया है। अब चूंकि करण के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो इस स्टाम को खरीद सके इसलिए उसके पास इसे चुराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था लेकिन बैंक के लॉकर रूम ऐसी स्टाम्प चुराना एक अकेले आदमी के वश की बात नहीं थी ऊपर ऐसी अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी इस उम्र में बैंक में डाका डालना उसकी हिम्मत से बाहर का काम था इस काम के लिए उसे और भी लोगों की जरूरत थी so, अपने ही ड्रामा में काम करने वाले लोगों से ही कुछ लोगों को इस काम के लिए चुना। अपने ही ड्रामा कंपनी में काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट असलम स्क्रिप्ट राइटर आतिश और दो एक्टर साहिल अनेजा और रमन भाटिया को भी इस काम के लिए चुना था इन चारों में से एक, एक चीज ये कॉमन थी की ये सभी लोग या तो अपनी वाइफ से परेशान थे या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के धोखे से, यानी कि इन सब लोगों को अपनी जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेशन थी करण ने इसी बात का फायदा उठाया और इन सबको खूब सारे पैसे कमाने का लालच दिया पैसे के लालच में ये सब लोग के प्लान पर काम करने को रेडी हो गए मजे की बात ये है कि करण ने इन लोगों को अपना असली मकसद नहीं बताया की वो बैंक में डाका सिर्फ अपने स्टाम्प कलेक्शन के लिए डालने जा रहा है उसने इन चारों साथियों ऐसी कहा की हम लोग अगर बैंक ऐसी ज्यादा सामान लूट कर आएंगे तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा और हम जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे इसलिए हमें लूट के लिए कोई ऐसा सामान चुनना होगा जिस पर किसी की नजर ना पड़े ताकि हम लोग कभी पकड़े भी ना जाएं ये तर्क रखते हुए उसने बैंक से स्टाम्प लूटने की बात चारों के आगे रखी उसने बताया कि ये सभी स्टाम्प चोरी की हैं और इसे चोरों ने ही बैंक के लॉकर रूम में छुपा रखा हुआ है अब अगर हम इसको गायब भी कर देते हैं तो भी ये लोग इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते क्योंकि अगर ये लोग स्टाम्प के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस इन्हीं को पकड़कर जेल में डाल देगी और सवाल करेगी की तुम्हें ये कहां से मिला और दूसरी तरफ ये स्टाम्प इतने हल्के होते हैं कि हम इन्हें अपनी पैंट की जेब में रखकर ले आ सकते हैं। किसी को खबर भी नहीं होगी की हमने कुछ चुराया भी है पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी करण की बात उसके चारों साथियों को भी बिल्कुल सही लगी उन्हें स्टाम्प के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था तो वो तुरंत ही करण के कहने पर इस लूट में शामिल होने के लिए रेडी हो गए करण ने उन्हें करण बख्शी अंजाम देने के लिए इतना उत्साहित था की उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर रखा था कौन कब आता है कब जाता है बैंक का लॉकर कहाँ है सिक्योरिटी कैमरे कहाँ कहाँ लगे है बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कब शिफ्ट चेंज करते हैं सारी डिटेल उसने इकट्ठा कर ली थी क्योंकि रमन ड्रामा कंपनी में काम करता था क्रिमिनल करने की से उसे रूम के बारे में अच्छी पुलिस इस तरह के लूट वाले केस को इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है इसीलिए लॉकर रूम में डाका डालने का एकदम परफेक्ट प्लान बनाया था उसने इस लूट को काफी डिटेल में अंजाम दिया था कहीं से कोई भी चूक होने का मौका नहीं दिया था सबसे पहले इन लोगों ने मिलकर एक मारुति वैन चुराई इस वैन से ये लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे वाली गली में पहुंचे वहाँ इन्होंने इस वैन को रोड पर पार्क किया और फिर रात भर के लिए एक खाली घर के में रुके रहे दरअसल करन ने पहले ही सारे इलाके की तहकीत कर रखी थी रात भर घर में रुके रहने के बाद अगले दिन सुबह ये लोग उठे और फिर सभी ने मेकअप करना शुरू कर दिया मेकअप करने में असलम ने सबकी मदद भी की इन सभी ने मेकअप करके अपना पूरा रूप ही बदल डाला था लूट करने के लिए इन्होंने खास तरह के मास्क और ड्रेस भी तैयार कर रखी थी सभी ने अपना गेटअप लिया और फेस मास्क लगाकर ये लोग सुनियोजित तरीके से बैंक के भीतर दाखिल हुए और लूट को अंजाम देने लगे सबसे पहले बैंक की लॉबी में घुसे वहां से इन्होंने अपनी नकली बंदूक दिखाते हुए सभी को डरा कर पीछे कर दिया इसके बाद ये बैंक के ही एक कर्मचारी को लेकर लॉकर रूम की तरफ गए बाकी के तीन लोग लॉबी एरिया में ही सबको कंट्रोल में रखे हुए थे लॉकर रूम का लॉक तोड़ने के बाद ये लोग उसमें दाखिल हुए करन ने पहले से ही पता कर रखा था तो उन्हीं तीन लॉकर पर अटैक किया लॉकर का लॉक तोड़कर उसमें रखा स्टाम्प एल्बम उठा लिया इसके बाद पुलिस को कुछ पता न चले की क्या गायब हुआ है इसलिए उन्होंने लॉकर के भीतर रखे बाकी के सारे सामान को वही बिखरा दिया अब तक सब कुछ सही चल रहा था कर्म बख्शी ने जैसी प्लानिंग की थी सब कुछ वैसे ही हो रहा था उन लोगों ने ब्लैक मार्केट वाले लोगों के लॉकर के अगल बगल वाले भी सारे लॉकर तोड़ने शुरू कर दिए उनका मकसद सिर्फ इतना था कि पुलिस कन्फ्यूज हो जाए और उन्हें पकड़ ना पाए इस क्रम में वो एक एक लॉकर तोड़ ही रहे थे की अचानक से उन्हें एक लॉकर में एक लाश दिख गई ये लाश किसी बूढ़ी औरत की थी जो की वैक्यूम प्लास्टिक में पैक थी